द्रम कर्णे स्म देवा भद्रं पश्ये माक्षरजत्र स्थिर सुशस्ता के शाति शांति शाम अथर्वेदी ये के कारिका वैतथ्य प्रकरण के तीसवें कारिका के ऊपर कुछ विचार चल रहा था इस कारिका में कहा कि देखो जितने भी ये कल्पना की गई प्राण से लेकर के स्थिति तक मंत्र कारिका से 28 मंत्र तक कारिका तक जो कुछ भी विचार किया गया सब इनसे आत्मा अतिरिक्त है अधिष्ठान जो होता है कल्पित वस्तु से अतिरिक्त नहीं है कार्यक्रम का ये तैर्सो अप आत्मा ए तय अपृथक भाव ही यह आत्मा से भिन्न नहीं हो सकते कल्पित वस्तु अधिष्ठान से अतिरिक्त हो ही नहीं सकती ये सब आत्मा ये तैर इनके द्वारा अप्रथक जो आत्मा है प्रथक ये व्यक्ति लक्षित और अज्ञान योग द्वारा प्रथक जैसा लक्षित हो आत्मा भिन्न है ऐसा लगता लग रहा है एवं यो वेद वेद तत्प्य कल्पे शुभ संहिता कहा इस प्रकार जो निश्चय कर लेता है हाँ, मैंने श्रुति और युक्ति के द्वारा निश्चय करता है वो वेद की कल्पना कर सकता है ये वाक्य साक्षात आत्मा के साथ संबंध रखने वाला एक परंपरा से है जो सारे वेद आत्मा में ही जाकर के समर्पित होना है सर्वे वेद आयत पद्मानंद सभी वेदों का साक्षात है परंपरा से चाहे कर्म मार्ग हो चाहे उपासना मार्ग हो वो भी आत्मा का ही प्रतिपादक है अंधकर्ण सिद्धि के माध्यम शुद्धि के लिए बताते हैं अंधकर्ण शुद्धि के माध्यम से उसे आत्मा में ज्ञान ज्ञान प्राप्त करके आत्मा में पहुंचाने वाले हैं सर तो वेद की इस तरह से अर्थ कर सकता है यह कहा था टीका चल रही थी उत्तराधम जो जो इतिहास है ना उत्तरार्थ की योजना करते हैं आगे उत्तार्थ क्या है एवं योग वेद तत्व कल्पय सो अभिशंकित योग इसका योजना बनाते हैं एवं भाषण कहा एवं आत्म व्यतिरेकण असत्व रजु सर्पवत्त आत्मनि कल्पित राम आत्मनि कल्पित राम आत्म व्यतिरेक असत्वम आत्मा, आत्मा, आत्मा में कल्पित जितने भी हैं सत्य सब आत्मा से अतिरिक्त नहीं होंगे अतिरिक्त रूप से सत्ता नहीं होती जैसे रजु सर्प ऋजयु में जो भी कल्पना करते हैं ऋजु से अतिरिक्त उनकी सत्ता अस्तित्व नहीं है ऋजु सर्वत दृष्टांत है आत्मान आत्मान से केवल निर्विकल्पों में केवल आत्मा को जानता अधिष्ठान को ही जो जानता है कल्पना के अधिष्ठान को जो समझता है निर्विकल्पक रूप से कल्पना रहित जो आत्मा है उसको जानता है विभेदा प्रत्येद तत्व मैंने स्तृति तो युक्त से ही द्वारा जानता है है अनुमान भी है दृश्यत्वादी है, है, तुझे करके है, है। so, तो देके अनुमान है अनुमान से सिद्ध होते मिथ्या है सो अभिशंकित वेदार्थम विभागत कल्प एक कल्पना तो शंका रहित तो होकर के वेद के अर्थ के कल्पना कर सकता विभाग कर सकता है आ, कोई शंका नहीं होगी उसको ये मंत्र ये परख है ये मंत्र ये परख है इत्यादि वेद का अर्थ कर सकता है तो दो ही संबंध है आत्मा के साथ वेद मंत्रों का या तो साक्षात संबंध होगा या परंपरा संबंध होगा सारे वेद आत्मा को ही प्रतिपादन करने वाले हैं ऐसा वो अर्थ कर सकता है ठीक है तत्वेन न आत्मवेदन उपाय सूचे तत्वेन न योगम योग वेदी तत्व तत्व तत्व वास्तविक रूप से आप ज्ञान के उपाय बता बताते क्या है उपाय कहा स्तृति तीतता यही उपाय बताते कई यत्व शब्द का वास्तविक रूप तो से जानता है किसे श्रुति और युक्ति से समझता है श्रुति तो आगे देंगे कितनी श्रुतियां हैं आत्मा के विषय में किंतु युक्ति देते हैं कि स्वप्न दृश्य व जागृत दृश्याना मिथ्यात्साधको दृश्यवादि हेतु अत्र युक्ति इति उच्चते। यहां पर दृश्य पदार्थ को मिथ्या सिद्ध करने के लिए दृश्यत्वादी हेतु जागृत दृश्या मिथ्या जागृत भाव मिथ्या यही दृष्टांत है स्वप्न दृश्य के समान जागृत दृश्य जागृत में जो वस्तु दिखाई दे रहे हैं सबके सब मिथ्यात्म साधव सब। इसको मिथ्यात्व तो सिद्ध करने वाला क्या हेतु है दृश्यवादी हेतु ये हेतु है अत्र युक्त यहां जो युक्ति तस् जो कहा भाष्य में युक्ति ये युक्ति अनुमान श्रुति और अनुमान दो के द्वारा जो जान सिद्ध करता है वेद का यथोर्थ विज्ञानवा तो वेद किंकर नवती किन्तु तो स्वयं वेदार्थम प्रेदार्थ होती तो उसकी प्रशंसा के लिए कहते हैं जो इस प्रकार के ज्ञाता होगा श्रुति और युक्ति दोनों के द्वारा आत्मा को जानता हो जो यथोक्त विज्ञान वाहन श्रुति युक्ति के द्वारा आत्मविज्ञान वाला है वो ऐसे व्यक्ति वेद कैंकर नवती वेद का सेवक नहीं बनता दास नहीं बनता बे, प्रति जो वेद का अर्थ कहेगा सयव वेदार्थ होती वही वेद का अर्थ हो जाएगा जो बोलतेगा वही वेद का अर्थ होगा ऐसी स्थिति हो जाएगी इसकी सय सयम वेदार्थम प्रति जो जिस वेद के अर्थ को बताता हो सैव तो वेदार्थी वही वेद का अर्थ माना जाएगा ऐसी स्थिति हो जाएगी विभाग तो वेदार्थ व्याख्यान विभाग को वेद का व्याख्या करना है जानता है जो कहा उसके अभिनय करते हैं क्या दिखाते हैं इदम एवं परम वाक्यम अदो अन्य परम ये वाच में कहा यह वाक्य इस परक है और ये वाक्य अन्य परक है ऐसा अर्थ कर सकता है दो ही वाक्य होंगे आप पर इधम पर दो ही होंगे एक ज्ञान कांडम साक्षात अद्वैत तो वस्तु परम इदम एवं परम वाक्यम ज्ञानकांडम ज्ञानकांड जितने भी हैं वेद में ये सब के सब कैसे हैं साक्षात अद्वैत तो वस्तु परक हैं साक्षात अद्वैत वस्तु का प्रतिपादन करने वाले ज्ञान कांड जितने भी हैं कर्म कांडम तो और जो कर्मकांड है वेद में ये सब साध्य साधन संबंध बोधन द्वारा परम्पर या तस्वीन परिवशित कुछ तो साध्य साधन के संबंध दिखाएंगे पहले ये कर्म के द्वारा साध्य वो होगा ये साधन होगा कर्म का साधन आदि बताएंगे कर्म का साध्य बताएंगे इत्यादि के माध्यम से कर्म का अंदवासाधन संबंध संबोधन द्वारा संबंध का बोधन द्वारा ज्ञान के द्वारा साध्य साधन भाव का संबंध का ज्ञान के माध्यम से परंपरा से तस्वीन आत्मनि परिवर्षिता परंपरा से आत्मा में परिवर्षित है सब क्यों कठोपनिषद में पढ़ के आए हैं सर्वे वेदा यद पदम आमनते तपाश सर्वाणी चलते यदिछंत ब्रह्मचर्य चलते तत्ते तक, पदम संग्रहण प्रवक्ष सर्वे वेदा यद पदम आमंति कोई भी वेद आत्मा को नहीं बताते हो ये बात नहीं कोई साक्षात है और कोई परंपरा से आत्मविद वेदार्थविद उत्तम बेनाते आत्मवेत्ता को वेदार्थित कहा वेदार्थव्यता है नहीं कहा उसके स्पष्टीकरण करते हैं न ही कहा आदिवासियों न ही अन्य वेदार्थत्व ज्ञा तुम सकनौती तत्वतः जो अध्यात्म व्यक्ता नहीं, नहीं है आत्मव्यता नहीं है वास्तव में वह वेद के अर्थ के वास्तविक स्वरूप को जान नहीं सकता वास्तविक रूप से जानने आप आत्मव्यता ही जानता है वेद के ठीक है तदेव तदैव वेदार्थत्व यद प्रत्येगात्म स्वरूपम वेद का अर्थ यही है आत्मस्वरूप ही है वेद का परिवर्सन सारी वेद का परिवर्शन आत्मा के कथन करने, करने करके सिद्ध होता है तदैव वेदार्थ तत्व वेदार्थ तत्व वेदार्थ वही है वेद का अर्थ क्या है यद प्रत्येगात्म स्वरूपम जो आत्मस्वरूप है वही है वेद का अर्थ वेद विषय यही आत्मा ही है अतः अध्यात्मिदेव वेदाथविवक्ति तो अध्यात्मिदेव याथात्म तत्वज्ञाने प्रभवती जो आत्मवेत्ता होगा वही यथार्थ रूप से तत्व माने आत्मज्ञान में समर्थ होता, है। भवति, समर्थ होता है दूसरा नहीं हो सकता उक्ते अर्थे स्मृतिम उदाह कहते हैं मनुस्मृति का उदाहरण देते हैं इसी विषय में जो आत्मवत्ता होगा वह पेदार्ञाता होगा इस विषय में मनुस्मृति का उदाहरण देते हैं कहा राष्ट्र में कहा न ही अनाध्यात्म कश्चित क्रियाफल उपासमृत इति ही मानव वचनम ये मनुजी का वचन है मनोर मनोरिदम वचनम मानव कषम से अल प्रत्य लगा के मनुष्य से मानव मनुजी का वचन है तो ये कहा नई अनाध्य कसे जो अध्यात्मवत्ता नहीं होगा आत्मवत्ता नहीं होगा क्रिया कश्चित क्रियाफल वो प्रमाण का फल क्रिया मान्य प्रमाण प्रमाण का फल प्राप्त नहीं कर सकता ठीक है कहें देश को क्रिया शब्द है ना प्रमाणम उच्चते जो प्रमाण देगा उसका फल नहीं प्राप्त कर पाएगा आत्मवत्ता जो नहीं होगा ठीक है तत्फलम च तत्व ज्ञानम प्रमाण का फल क्या है तत्फलम प्रमाण फलम प्रमाण का फल क्या होता है तत्व ज्ञान आत्मज्ञानी प्रमाण देना है आत्मा की जानकारी के लिए तत्फलम तो तत्व ज्ञानम तत्व लेना प्रमाण को प्रमाण से फलम तत्फल तत्व ज्ञानी है आत्मज्ञानी है अग्निहोत्रादि क्रियायाच बुद्धिशुति द्वारा तस्वीर परिवेशा और क्रिया भी जितने भी अग्निहोत्रादि कर्म जो होते हैं ये भी अंतकर्म शुद्धि के द्वारा सप्तुद्धि तो अंतकर्म शुद्धि के द्वारा बुद्धि शुद्धि के द्वारा दश्म परिवशाना तो उसे आत्मा ही परिवर्षित होते हैं आत्मज्ञान में ही परिवर्षित होते हैं क्यों काम भाव से यदि कोई कर्म करता हो तो उसका परिणाम ये होगा अंतकर्म की शुद्धि हो अंतकर्म शुद्ध होने पर ये वेदांत की बातों को समझेगा तब तक नहीं समझेगा अंतकर्म जब तक मलिन होगा वेदांत के अर्थ नहीं समझेगा भले ही सुना सुनता हो सुनाता हो विषय अलग है अंदर का शुद्धि होने पर ही वेदांतवाक्य द्वारा ज्ञान होगा अंदर करने की शुद्धि के साधन है साधन फिर परंपरा से ये भी वही आत्मा को ही बताने वाले होते हैं क्रिया कर्मकांड भी ये कहा। आगे टीका में कहते हैं या भी युक्तिर अस्म प्रकरणे द्वेत मिथ्यात्म कथ्यते प्रमाुग्रह तत्वा अनाभाषत्व अवश्य जिन जिन युक्तियों के द्वारा यहां पर द्वैत को आभास कहा द्वैत दुएद, आभास है केवल दीपता है वस्तु नहीं है जिन जिन युक्तियों को दी जायुक्तिर जितने युक्ति यदि काविका में भाषिका में जितने युक्ति थी? या भी युक्तिर अश्विन प्रकरण ये जो वैतथ्य प्रकरण है इस प्रकरण में जितने युवतियों के माध्यम से इस प्रकरण द्वैत मिथ्यात्म कथ्य थे द्वैत को मिथ्या सिद्ध कर, करना है ये प्रकरण का तात्पर्य यही है वैतथ्य प्रकरण का तात्पर्य तो द्वैत दिख रहा है वास्तव में नहीं है कल्पना है यह सिद्ध करना है इसका एक अभीर युक्ति भी जितने युक्ति लगाई अस्मिन प्रकरण मानी वैतथ्य प्रकरण इस वैतथ्य प्रकरण में द्वैत मिथ्यात्म कथ्य द्वैत को मिथ्या कहा जाता है यहाँ का युक्ति युक्ति नाम वो जो युक्तियां जितने भी हैं प्रमाण अनुग्राहक तो उसके पीछे प्रमाण है शुष्क तर्क नहीं है ये प्रमाण के अनुग्राहक है ये शुष्क तर्क नहीं पीछे स्मृति प्रमाण है स्मृति के पीछे ये बोलना चाहते हैं आगे स्मृतियों का जड़ लगा सका जरिए तो यह वीर युक्तिवीर अश्विन प्रकरण द्वैतस्य से मिथ्या जिन युक्तियों के द्वारा इस प्रकरण में द्वैत को मिथ्या सिद्ध किया जा रहा है कथन किया जा रहा है द्वैत मिथ्या है मिथ्या है खाली शुष्क तर्क नहीं है समझ क्यों तासा माने युक्ति नाम जितने युक्ति दी गई यहाँ उनका प्रमाण अनुग्रह का प्रमाण के अनुग्रह का ही हो सकें इसलिए अनाभाषत्व ये जो युक्तियां दी आभाष नहीं के हेत्वाभाष होता है युक्ति आभाष नहीं है ये युक्ति युक्तिभाष युक्ति नहीं युक्ति जैसे ऐसा नहीं वास्तविक युक्ति है अनाभाषत्व अवश्य निश्चय करना चाहिए निश्चय करना चाहिए कहा कार्य का है स्वप्नमाये यथा दृष्टे गंधर्व नगर यथा तथा दृष्टं दृष्टं विश्व दृष्टम स्वप्न था दृष्टे गृषु विचक्ष मन प्रथमा यो वचन है स्वप्न और माया माने जादू ये दोनों यथा दृष्टि जैसे दिखाई पड़ते हैं स्वप्न जैसे दिखाई पड़ते हैं उसी प्रकार ये विश्व भी वैसे दिखाई पड़ते हैं सत्य नहीं होते दूसरा माया जादू जो दिखाई पड़ता है जादूगर जो दिखाता है माया वो भी सत्य नहीं है ठीक इसी प्रकार ये भी है ये जगत भी ऐसा ही है स्वप्न महा यथा दृष्टि ये दृष्टांत दे रहे हैं जैसे स्वप्न दिखाई पड़ता है सत्य नहीं है मिथ्या है जग जाते हैं तो मिथ्या घोषित करते हैं जादू को भी देखने के बाद बोलेंगे ऐसे ही था बोलेंगे कुछ नहीं था ऐसे कहते हैं गंधर्व नगरम यथा जिस प्रकार गंधर्व नगर दिखाई पड़ता है सत्य दिखाई पड़ता है कभी कभी बादल का ऐसा बन जाता है बहुत सारे सामान के साथ बाजार दिखाई पड़ता है लोग चल रहे हैं वहां पर सब कुछ दिखाई पड़ता है ऐसा दृश्य बन जाता है थोड़ी देर बाद में हवा के झोंक लगा कहा गया पता नहीं उसको गंधर्व नगर कहते गंधर्व नगर था गंधर्व नगर जिस प्रकार दिखाई पड़ता है वो सत्य नहीं होता है तीन दृष्टान तथा विश्वम इधम दृष्टम वेदांत विचक्षण विचक्षण ही उसी प्रकार तथा विचक्षण ही इदम विश्वम दृष्टम मिथ्यात्म दृष्ट वेदांत में उपनिषदों में विद्वानों के द्वारा विवेकी आत्मव्यताओं के द्वारा ठीक वैसे ही देखा है इस जगत में जैसे स्वप्न देखा जैसे स्वप्न है जैसे माया है जैसे गंधर्व नगर है उसी प्रकार इस विश्व को वेदांत वेदांत में विचक्षण वाले विवेकियों के द्वारा आत्मा अनात्मा विवेक करने की जो शक्ति वाले हैं उनके माध्यम द्वारा वैसे ही दिखा है असत दिखा है मिथ्या दिखा है कहां दिखा है तो आगे उपनिषदों के मंत्र देंगे आशिकार कई मंत्र देंगे मैंने नेहना ना किंच इंद्रो माया पुरुदीय आदि कई मंत्र देंगे उद्धर इसको जगत को ऐसे ही बताया है माने मिथ्या ही है, जैसे स्वप्न मिथ्या होता है जैसे माईक पदार्थ मिथ्या होते हैं जादू में जो दिखाई पड़ता है मिथ्या होता है जो तो माईक बोलते माया माया है और जैसे गंधर्बल नगर मिथ्या होता है ठीक इसी प्रकार जो वेदांति उन्होंने ऐसा देखा है ये जगत को भी वैसा ही देखा है मिथ्या देखा है सत्य ने देखा है अभिव्यक्ति को सत्य लगता है ट्रीका में देखें श्लोक से तात्पर्य इस कारिका के तात्पर्य बताते हैं तात्पर्य बताते हैं क्या बताते हैं तो भाष्य ने कहा यदि तत्व द्वैत से असत कौन इसमें इस द्वैत को असत घोषित किया है इस प्रकार ये तात्पर्य है पूरी शक्ति लगाई अब तक इकतीस कारिका में हम चल रहे हैं तीस कारिका हो चुकी है क्या सिद्ध किया ये जो जागृत द्वैत मिथ्या है इसमें आस्था मत करना एक आत्परिका मिथ्या है यदि तो यह द्वैत से असत्योम उत्तम द्वैत को असत कहा मैंने मिथ्या कहा असतकार था मिथ्या बंद्या पुत्र जैसा असत नहीं मिथ्या कहा युक्ति था। युक्ति से इस प्रकरण में युक्ति से सिद्ध किया है आगम प्रकरण में श्रुति से सिद्ध किया था श्रुति प्राधान्य था आगम प्रकरण में, किंतु ये द्वैत्य प्रकरण में युक्ति प्रधान है बीच बीच में श्रुति का उदाहरण देते गए किंतु युक्ति प्रधान है युक्ति से भी द्वैत सिद्ध किया जा सकता द्वैत को मिथ्या सिद्ध किया जा सकता ये प्रतिज्ञा करके चले थे यदि तब द्वैत से असत्व उत्तम युक्तिता युक्ति से माने अनुमान से युक्ति अनुमान दिया है जागृत भावा मिथ्या दृश्यत्व स्वप्नवत् इत्यादि ये तो अनुमान ऐसे ऐसे अनुमान दिया अथवा आदि अंतवत्वा जो आदि अंत वाला होता है वो मिथ्या होता है युक्ति से सिद्ध किया तबे तथ वेदांत प्रमाण अवगतम ये जो युक्ति शुष्क तर्क नहीं गए इसके पीछे प्रमाण है वेदांत प्रमाण से सिद्ध हुआ है जगत मिथ्या है शुष्क तो तर्क नहीं नई आयु लोगों का जैसे शुष्क नहीं उनके पीछे प्रमाण नहीं है क्यों उनके जो ग्रंथ हैं अपने बुद्धिकल्पित है सुबुद्धि परिकल्पित ग्रंथ है जितने भी हमारे ये जो वेदांतियों को छोड़ कर के जितने भी हैं सब अपने बुद्धि परिकल्पित ग्रंथ ले बैठे हैं चाहे सांख्य हो चाहे योगी हो चाहे वैशेक हो नई हो जो भी ऐसे ही मीमांसा वेद को लेकर चलते हैं किन्तु ज्ञान का अंड अवेलना करें केवल कर्म कांड को लेकर चल रहे वेदवादी तो हैं कि अर्ध वेदवादी बन गए पूर्ण वेदवादी में और हम लोग पूर्ण वेदवादी में होते हैं हम कर्म को ले लेते हैं परंपरा से आत्मज्ञान के साधन है वो मन निष्काम भाव से करे तो अंतर्गत शुद्धि के माध्यम से क्या होगा वेदांत वाक्य सुनकर के ज्ञान होगा तो कहा यदि तक द्वेत से हुं। इस प्रकार में जो कहा द्वेत असत है युक्ति से सिद्ध किया तबे तक वेदांत प्रमाण अवतम वेदांत मैने उपनिषद प्रमाण से जाना गया है सिद्ध किया इसको। है इसको वेदांत मैने उपनिषद है उपनिषदों के द्वारा सिद्ध है प्रमाण इस तर्के के पीछे प्रमाण है प्रमाण है वेद प्रमाण है ये कह रहे हैं शिव कहते हैं कार्य का अर्थ कहते हैं स्वप्न माया च स्वप्न माए दो समास है स्वप्न और माया परबल लिंगम द्वंद्व तत्पुर नपुंसक लिंग वाला है एक और एक स्त्रीलिंग वाला शब्द है किंतु द्वंद्व समाज तत्पुरुष समाज में पर पद के समास लिंग होता है समस्त पद का लिंग विषम तो लिंग में समास है लेकिन नपुंसक लिंग में एक स्त्रीलिंगन माया शब्द स्त्रीलिंग है और स्वप्न शब्द नपुंस लिंग वाला है कुलिंग कुलिंग है क्यों दो पर्वत लिंग तत्पुषक पर्वत के समान प्रथमा दो वचन है जैसे रमे बनता ऐसा है स्वप्नश माया च स्वप्न माये ये कहा असद वस्तु आत्म के वस्तु स्वरूप में असद वस्तु स्वरूप है मिथ्या वस्तु स्वरूप है ये ये भी प्रथमा दो है असत वस्तु स्वरूप है ये दोनों कौन स्वप्न और माया असत्य सद वस्तु आत्मी के ईव है असत होते हुए असत्यव असत्य शब्द का दो वजन करके असत्य बनाए ना होते हुए असत होते हुए सद वस्तु के इव लक्ष्य है सत जैसे लक्षित होते हैं ये सब प्रथमा दो वजन है सद वस्तु स्वरूप होकर के लक्षित हो रहे हैं जाग्रत दृश्य को सतमान के बैठे हैं क्योंकि यहां से जगह नहीं है व्यक्ति स्वप्न से तो जल जाता है इसलिए वो मिथ्या घोषित करता है यहां से अभी जगह नहीं है जब पारमार्थिक सत्ता में पहुंचेगा तब इसको भी मिथ्या घोषित करेगा वो कौन है पारमार्थिक सत्ता में पहुंच रहे वेदांति होते हैं जो वेदांति से विचक्षण ही कहा ना विचक्षण लोग होते हैं पारमार्थिक सत्ता में बोलते हैं ये मिथ्या स्वप्न से जगने के बाद आप तो स्वप्नों को मिथ्या बोलते हैं ना उस काल में तो मिथ्या नहीं बोलते हैं सत्य बोलते स्वप्नगे स्वप्न शोप्रंग मिथ्या नहीं होता क्यों वहां से जग गए कि जागृत से अभी जगे नहीं है जब जगेंगे तो यह भी मिथ्या घोषित करेंगे। करेगा तो सदवस्त्र आत्म के युवल है जहां लक्षित हो रहे अविवे की भी अज्ञानियों के लिए सदघोषित कैसे होकर के लक्षित हो रहे है। दिख रहे अरे तो असत है मिथ्या है यथा दुष्ट और दो दृष्टांत तो हो गया स्वप्न के समान माया के समान तो तीसरा दृष्टा मुझे गंधर्व नगर यहां एक गंधर्वनगर से बादल उठता है न कवि वैसा दिखाई देता है अनेक प्रकार की आकृतियां जैसे लग जाती है प्रसारित आपण गृह प्राद्रिपुजन पदव्यवहारा की गंधर्व नगर दृश्यम असर अकस्मात अभाव कांगतम दृष्टम कहा जैसे कि गंधर्व नगर दिखाई पड़ता है एकाएक दिखाई पड़ता है फिर अभाव रूप में हो जाता है ऐसे बहुत कुछ दिखाई देता है प्रसारित फैलाए हैं सामान बाजार में सामान फैलाया हुआ, ऐसा दिखाई पड़ता है प्रसारित पढ़ना जो क्रय विक्रय के सामान को पढ़ने बोलते हैं खरीदना बेचना के सामान रहा होगा उसको पढ़ने कहते हैं प्रसारित पर्ण यहाँ आपण बाजार की दुकाने हैं जैसे सामान फैलाए हुए ऐसा दिखाई पड़ता है कहा आकाश में बादल में दिखाई पड़ता है ऐसा प्रसारित पर्ण अपर्ण गृह प्राशादी और कई मकान दिख रहे हैं महल दिख रहे हैं स्त्री पुण जनपद माने स्त्री पुरुषों का वहाँ पर जनपद त्रिपुं जनपद त्रिपुरुषों का जनपद गाँव दिखाई पड़ता है व्यवहार से ना आकिर्ना है, ऐसा लगता है गंधर्व का सब कुछ बना हुआ है सब जैसे दिल्ली आदि शहर है वैसे प्रकार से दिखाई लग जाता है अभी तो ऐसे बादल में एक दृश्य दिखाई देगा गंधर्व नगर उस गंधर्व नगर कहते हैं दृश्यमानों में एवं सत्य अकस्मात अभाव दृश्यमान होता हुआ ही तुरंत ही फिर अभाव को प्राप्त हो जाता है वो सत्य नहीं है सत्य होता कराना चाहिए दिखाई पड़ा फिर चला गया सत्य नहीं है तीन दृष्टांत हो गया स्वप्न माया गंधर्मा यथाच स्वप्न माए दृष्टि ये चासे से गंधर्व नगर में लेना है कहते हैं ठीक है मैं ऐसा बोलेंगे कि तीन दिखाई पड़े स्वप्न दिखाई दिया माया जादू दिखाई दिया और गंधर्व नगर दिखाई दिया कि असत्य है अविवेकियों को सत्य जैसे लगा किन्तु विवेकी की दृष्टि में असत्य सिद्ध होते हैं यथाच स्वप्न माए दृष्टि असद रूपे ये असद दिखाई पड़े सदरूप नहीं दिखाई पड़े स्वप्न भी माया कब जगने के बाद ध्यान देना वहां तो सत्य लग रहे थे असद्रूप असद्रूप दिखाई पड़े तथा विश्व मिलम द्वैतम ये जो द्वैत विश्व वर्ग जितने भी हैं संपूर्ण जगत द्वैत उसी प्रकार द्वैतम समस्तम एक नहीं कोई भी न छूटे सारे के सारे द्वैत वर्ग जितने भी हैं समस्तम द्वैतम संपूर्ण द्वैप जितने भी हैं असतृष्ट असत्यता है। जैसे ये असत दिखाई पड़ते हैं गंदर नजर आदि उसी प्रकार ये भी असत देखा है वह कहा दिखाई पड़ा कहते हैं कह कहा दिखाई पड़ा असत ये तो जागृत द्वैप को असत कहाँ दिखाई पड़ा ये तो सत्योग चल रहा है मैंने कहा उत्तर देते हैं वेदांत वेदांत में उपनिषदों में देखा इनको असत देखा वेदांत में देखा उपनिषदों में देखा कौन वेदांत है तो वेदांत देते हैं यह कि जन ऐसा कहा है यह है ने ने हाना। ने हाना ना ना है। आत्मनी नाना नास्ति कुछ भी नहीं है द्वैत नहीं अनेक है ही नहीं यह मानी आत्मनी इसे आत्मा नहीं क्यों नाना नौ, नाना माने अनेक अनेक नहीं है ऐसा और इंद्रो माया भी पूर्व रूप ही ऐसा है इंद्र माने परमात्मा अपने माया शक्ति के द्वारा अनेक रूप धारण करता है जैसे जादूगर अपने माया शक्ति के द्वारा अनेक रूप धारण करता है तो जादूगर हमारे सामने आता खाली होता है कुछ भी सामग्री नहीं होता एक ही शक्ति उसके पास है माया इंद्रो माया भी गुरु रूप ये ऐसा श्रुति है मानी मिथ्या घोषित कर रहे सारी श्रुति जगत को वो इंद्र मान परमात्मा माया के द्वारा अनेक रूप दिखाई देता है जैसे रज्जु अनेक रूप हो जाती है अज्ञान के कारण तो माया से ऐसा हो जाता है आत्मवेदम आत्मैव इदम अग्रे आशीत ये इदम अग्रे आत्मैव आशीत इदम जगत वर्तमान तो अभी दिखाई पड़ रहा है जगत इंद्रियों का विषय बना हुआ है जो जगत इदम जगत अग्रे सृष्टि प्राप्त सृष्टि के पूर्व अवस्था में आत्म ही आत्मा ही तो था पर कुछ भी नहीं था ऐसा जैसे मिट्टी के जितने भी पात्र बनते हैं वो पात्र बनने के पहले वो क्या थे मिट्टी ही तो थे और क्या थे वो इसी प्रकार के जो जगत दिखाई पड़ रहा है वो आ, ब्रह्म वेदम ब्रह्म वेदम अग्रे आशित वैसा ही है इधम अग्रे ब्रह्म आशीत इधम जगत ये जो दृश्यमान जगत अभी जो हमें व्यावहारिक्र दिखाई दे रहा जगत अग्रे बने सृष्टि के पूर्व अवस्था में इसके उत्पत्ति के पहली अवस्था में जाकर देखें तो क्या था वो ब्रह्म ही था ऐसा सब है और दृतीय आदमी भयम भगती निंदा करती है जब द्वितीय देखता है तो भय होता है एक नंबर की टिप्पणी दिवती दुति दीय व्यक्ति को निंदा कर रही है निंदा करती हुई निंदन सत्र निंदन तस्य अतात तस्ताव अभिप्रैती है वो वास्तविक नहीं है सिद्ध करते त्वैत अतात्वत्व तात्विक नहीं वास्तविक नहीं है निंदा नहीं तो निंदा क्यों करती नहीं प्राप्ति का निंदा हमारे थी जो वास्तविक वस्तु होगा निंदा के योग्य नहीं होता तो गोविध को निंदा कर रही श्रुति द्वितिया और वही भयम भगवती करके निंदा कर रही है तो अगर वास्तविक होता तो श्रुति निंदा नहीं करती वास्तविक न तो तद द्वितीय अस्ती तद आत्मस्वरूपम द्वितीय नास्ती दूसरा है नही कोई एक ही ऐसा ये तू ऐसे सर्वम आत्माभूत तत्के न कम इत्यादि श्रुति है जिस अवस्था में सब के सब आत्मरूप हो गए वहां पर किस साधन से किसको देखे किस साधन से किसको सुने माने वहां न कारण है न विषय है जब सब बच जाते हैं सब आत्मरूप हो जाते हैं सबका विलय होगा जब पारमार्थिक सत्ता में देखे पहुंचता है इत्यादि शु ये वेदांतु इन वाक्य में आदि बहुत सारे वाक्य है तो नमूना के लिए दो चार वाक्य भाष्यकार किया इन इन स्थानों पर विचक्षण निपुणतर वस्तु विचक्षण दिया मान अत्यंत कुशल है वस्तु दर्शन वास्तविक दर्शन करने में अत्यंत कुशल है द्रष्टुम शीलम ये शांत वस्तुदर्शिना कई वस्तु दर्शी भी ऐसा कहा है कि ऋणी प्रत्येक लगा करके तृतीया बहुमत है विचक्षण करता था निपुणत् वस्तु का अत्यंत निपुण था था। था है वस्तु देखने के लिए निपुण नहीं निपुण स्तर है अतिशय निपुण है ऐसे जो वस्तु के जानकारी रखने वाले कौन पंडित ही पंडितों ने देखा कह तो पंडित संवेकी प्रश्नोत्तरी वाचिका ने लिखा है पंडित कौन है सत और असत का विवेकी जो सत का छान बनता सत और पंडित है पंडा माना एक बुद्धि का नाम है बुद्धि को पंडा कहते हैं पंडा अस्य अस्तित्व, माने जो आत्मा आत्मात्मा विवेक करने की बुद्धि को पंडा शब्द से बोलते हैं विवेक करने वाला पंडा जिसमें आ गई हो ऐसी बुद्धि जिसमें आई हो पंडित होता है तारकादित इक ऐसा सूत्र है पंडा अब उत्पन्न हो गया इसमें मानी बुद्धि ऐसी बुद्धि पैदा हो गई सत सत्य छानबीन कर सकती है ऐसे बुद्धि वाला जो व्यक्ति होगा उसको पंडिता कहते हैं बुद्धिमान को पंडित कहते हैं आगे व्यास स्मृति का एक श्लोक देते हैं तमस्व्रलीभम दृष्टम वर्ष बुद्बुद सन्भम नाश प्राय सुखाधीमं नाशोत्तरम अभाव ये संसार के स्वरूप बताया है व्यास स्मृति में तमसोप्र निबम एक एक पद है समस्त पद है तमसी सोप्र निगम तमस सोप्र निबम सप्तम तो समाज कर रहता है अंधकार में जैसे मंद अंधकार हो रशि को भूक्षित्र के रूप में दिखाई पड़ती है दृष्टम तम शोप्र निगम दृष्टम जैसे अंधकार में रशि भूक्षित्र के समान दिखती हो ठीक इसी प्रकार वर्ष बुधगुद्ध सन्निभम जैसे वर्षा के बुधबुदा निकले और गए जो तो फोपले पड़ते हैं नष्ट हो जाते हैं इस प्रकार ये जगत है नाश प्रायम प्राय वर्तमान में भी नष्ट ही है सुखाधीनम सुख के गंध भी नहीं है सुख होती है किन्तु किसी में सुख नहीं है नाल पर सुखम अस्थित हो गई घुमा तुखम में पहुंचेगा तभी सुख होगा या सुख सुख बुद्धि जरूर होगी आपके, किंतु अभी तक का आपका अनुभव होगा कोई भी विषय आपने आर्जन किया सुख बुद्धि से उसे सुख दिया कि दुख दिया है आप स्वयं जानते सुख बुद्धि होना ये अलग है किंतु सुख तो मिला नहीं है सुखाधिक सुख से रहोत्तरम अभाव ना उसके बाद फिर अभावी होना है उन्होंने अभाव को प्राप्त होना है अभाव की तरफ जाने वाले हैं ऐसा इस संसार के विषय में प्याश जी ने इसके टीका में स्पष्टीकरण करेंगे पूरा टीका रहे असत्व सत्वत प्रतिभाम कथम आशंका श्लोकाक्षरा व्याचे कहते हाँ। ये भाष्य में जो पंक्ति कही पंक्ति में कहा था यदि द्वैत से असत्व उत्तम युक्ति का कहा था युक्ति से कहा वेदांत प्रमाण आगव इत्यादि कहा उसके ऊपर भी शंका उठाई पूर्वादी ट्रीका में असत्व जब असत हो यदि तो सत्य के समान कैसे प्रतीत हो रहे हैं अर्थ क्रिया कारिता है इसमें सत्य समान कैसे प्रतीत हो रहे हैं जागृत विषय के प्रश्न है असत्य अगर जागृत के विषय असत है मिथ्या है तो सत्यवत प्रतिभान कथम फिर सत्व के समान माने वास्तविक वस्तु के समान इनकी जानकारी कैसे हो रही है ज्ञान कैसे होते हैं संख्या करके श्लोकाणी बहे कार्यता के शबरावली की व्याख्या करते हैं समाया स्वप्नश्चमाया इत्यादि कहा देखो जैसे स्वप्न और माया असत होते हुए भी उसका काल तो सत्य जैसे लगते हैं किंतु बाद में असत सिद्ध हो जाते हैं ऐसे स्वप्न चमायाच इत्यादि कहा स्वप्न च माया च स्वप्न माया असत वस्तु आदमी के असत वस्तु स्वरूप है दोनों आत्मा माने स्वरूप असत वस्तु स्वरूप है दोनों स्वप्न और माया दोनों असत्य सद असत होते हुए वस्तु असत्य सदस्तुआत्म के असत्य असत्य होते हुए सदवस्तु स्वरूप इव लक्ष्य थे सद वस्तु आत्म जैसे होकर के दिख रहे हैं असत होते हुए और यथाज गंदर्व नगर इत्यादि कहा था ठीक है वो गंधर्व नगर का अर्थ करते हैं प्रसारित पैण्य आपण गृह प्राद क्रिम प् कुंजन जाने पर व्यवहार आकेरम इत्यादि है इसका समास दिखा रहे हैं पिता प्रसारितानि तत्र तत्र प्रकटां प्रापितानि प्राप्त आनी उस स्थानों में दिखाया रख रहे हैं पदार्थों को ऐसा दिखाई पड़ते हैं प्रसारितानि तत्र तत्र प्रकटता उस रूप में प्रकट करके रखे सामने ग्राहक आगे खरीदे इस प्रकार रखे गए दिखाई पड़ते हैं पंडिया पण्य माने क्या है क्रय विक्रय द्रव्याणी खरीद और बेच के तरफ के होते हैं जो भी होते हैं बाजार में हम जाते हैं कुछ खरीदते हैं कुछ बेच के आते हैं दोनों काम होता है आप समझते हैं खाली खरीदते हैं आप क्या करते हैं सब्जी लेते हैं नोट बेचते हैं वो नोट खरीदता है सब्जी बेचता है क्राई बिक्राई सब में है आप पैसे को बेच के आते हैं और वो सब्जी को बेचता है दोनों दोनों बेच रहे हैं दोनों खरीद भी रहे वो नोट खरीदता है और आप सब्जी खरीदते हैं क्रय विक्रय स्वरूपाए एक ही नहीं होता दोनों कार्य होता प्रसारिता है प्रसारित पर्ण्य आपने इत्यादि कहा टीका नई कार्य है पर्ण्य आनी माने क्रय विक्रय द्रव्यणि क्रय विक्रय में रखे गए जो द्रव्य हैं, खरीदने बेचने के लिए रखे गए तो द्रव्य हैं। ये शु आपू जिन आपणों में बाजार में ऐसा रखा हुआ है आपणेश् मैंने हट्टेश आपण कहते हट्ट भी कहते किसको बाजार को जिन हट्टों में ऐसा रखा गया है ये सब वस्तु प्रासारित प्रास यहाँ तक हो जाएगा समास सम हो जाएगा तेजा गृह और ये वस्तु हो गया और घर भी दिखाई पड़ते हैं बादल में ऐसा कभी चित्र बन जाता है ऐसी स्थिति बन जाती है गृहस् प्राचादाश्र और महल भी दिखाई पड़ते हैं यह सब त्रिपुं जनपदाश्र और स्त्री पुरुषों का जनपद भी दिखाई पड़ते हैं इस गाँव ये शाम व्यवहार है यह सब व्यवहार हो रहे हैं इनका व्यवहार जो हो रहा है वस्तुओं का जो व्यवहार होता है तैर आक्रम इनके व्यवहारों से अछन्न होकर के बैठा हुआ ऐसा लगता है किंतु थोड़ी देर में इधर हवा से झोंक के इधर उधर हो गया सब गायब हो गए दृष्टान्त त्रवे में अनुद्यात अक्षांतम तीन दृष्टान्त दिया है स्वप्न माया और गंधर्व गजन तीनों का अनुवाद करके दार्षता में कर आगे सिद्धांत तो बताना चाहते हैं जैसे तीन दृष्टांत दिया करके अनुवाद थोड़े शब्द में अनुवाद करते हैं यथाच स्वप्नमाये दृष्टि असद रूपे यथाच स्वप्नमाय दृष्टि असद रूपे ये अनुवाद किया दृष्टांत का अनुवाद किया तो द्वही दिया कहते हैं टीका में बोलते हैं गंदर्भ नगराकार चकारार्थ यथाच चकार है उसे लेना है गंधर्भ नगर आकार किया स्वप्न आय और जैसे असद रूप है ठीक आगे स्तृति न भूलती है तथा विश्वमिदम द्वैतम समस्तम असद जितने भी विश्व है संसार है सबके सब ये सब। द्वैत वर्ग असत्य का है वह कहाँ देखा कहा वेदांत सत्य इत्यादि तो यहां पर वेदांत कौन है तो कहा ने, नेह ने नाना स्ति किंचना इत्यादि वेदांत जो नेह नाना किंचना आदि दो चार आदि यह सब वेदांत ये है इन वाक्यों का जो विचार करते हैं तो संसार नहीं है यह आत्मनी ब्रह्मणी नाना नास्ती किंचना नाना नास्ती कोई नाना वस्तु अनेक वस्तु है ही नहीं है वार्षिकादी द्वैत से वस्तु तो, तो असत्व स्मृति में भी दर्शती द्वैत वास्तव में नहीं है यह इसमें एक स्मृति भी दिखाते हैं या स्मृति का भी उद्धरण उत, उत, देते हैं कहा से वस्तु तो असत्य वास्तव में नहीं है काल्पनिक है यहां से अभी जगे नहीं है जब तक नहीं जगते हैं तब तक यह है दिखता है स्वप्न के वस्तु भी सत्यमान के हम व्यवहार करते हैं स्वप्न में जब तक जगते नहीं हैं यहां से जगह मानी पारवातिक सत्ता में पहुंचना होगा आपको अभी व्यावहारिक सत्ता में बैठ करके इसको असत घोषित करना मुश्किल पड़ रहा है पारिवार्थिक सत्ता में जाएंगे तो क्यों भिन्न सत्ता में जाने पर बाद होता है स्वप्न के वस्तु का बाद होता है जब आप दूसरे सत्ता में आ जाते हैं जावारिक सत्ता में आ जाते हैं तो बाद हो जाता है तब तक जीतता ठीक इस प्रकार यहां से जगना होगा आपको द्वैत से वस्तु तो असत्य द्वैत वास्तव में द्वैत नहीं है इसमें स्मृति में भी दस दिया युतियां दी और स्मृति भी देते हैं ज्यास स्मृति देते हैं तमा सोब्र निगम त्रिष्ठम पर्सुद निगम इत्यादि कहा इसका अर्थ कहते हैं तमसी मंदांतकारे जो मंद अंधकार होगा तमसी तम सोभ्र में एक समास है सप्तमी सब, समास है तमसी मंदांतकारे जो मंद अंधकार में रज्वान अधिष्ठान रजुआ अधिष्ठान होती है उसमें कल्पना हो जाती है भूषित रहती दरार जमीन फट गई ऐसा लगता है पड़ी हुई रस्सी और हम समझते हैं जमीन धरती फट गई है दरार ऐसा समझते हैं कल्पना ऐसी हो जाती है तब तो से मंदाधकार मंदअ अंधकार में रज्जुआम अधिष्ठान अधिष्ठान व रज्जु पड़ी हुई है उसमें भूषिद्रम निर्द भूषिद्रम यद भ्रांतिया भराती जैसे भ्रांति से भाषित होता है रस्सी को हम दरार जमीन के दरार समझते हैं उसी सदृश है ये जगत विबम सदृश उसी के बराबर है तन विभमें तत्पुल्यम उसके समान ही है जैसे रश्मि को जल ये समझना होता है उसी प्रकार है आत्मा हम जगत समझ रहे अधिष्ठान आत्मा है समझ रहे हैं जगत तत्पुल्यम तन्निबम तत्पुल्यम उसी के समान है दिवे की भी विश्वम को वैसे ही विश्व दिखता है जैसे आप कल्पना करते हैं रस्सी में भू की कल्पना करते हैं जैसा दिखाई पड़ता है भूचित्र आप थोड़ी देर में असत घोषित करते हैं ठीक इस प्रकार विवेकीयों को संसार भी ऐसे दिखाई देता है असत दिखाई देता है आत्मा वहां अधिष्ठान होगा विवेकीवीर विश्वम कृष्ण विवेकीयों को विश्व भी ऐसे दिखाई दिया तत्स अतीव्र और कैसा है वो अत्यंत चंचल है अभी है थोड़ी देर में राम नाम सत्य है कोई पता ही नहीं है कोई पता नहीं लगता ना बालक ना जवान ना बूढ़ा कोई गर्भ में जा रहा है कोई गर्भ से बाहर आते आते जा रहा है ये नहीं कि सौ साल होने के बाद ही जाएंगे इस भरोसे मत रहेंगे पता नहीं काल की जयंती कब बजे अत्यन चंचलम अति बचन निमित्त अनेक है इसके नाश होने के निमित्त अनेक है एक निमित्त ना अनेक निमित्त हैं से कौन सा नमित कब आ जाए कोई पता नहीं है अतीब चंचल है ये संसार चंचलम आलक्षम ऐसे दिखा है चंचल दिखाई पड़ता है अत्यंत चंचल कैसा है चंचल बर्ष बुधबुध संगम का जैसे बरसात के बुधबुदों में फोफले उड़ते हैं ना छोटे छोटे तुरंत नष्ट हो जाते हैं वैसा ही है बारिश गिरती है तो जहां तो पानी जमता है तो वहां खोफला उड़ता है कितने घंटा रहता है वो नष्ट हो गया ऐसा ही सब दिखाई पड़ा नष्ट हो गया बिजली के चमक जैसा है और नाशपाप्राय कहा ये जगत नाशप्राय है मान भूत में तो नहीं है ये भविष्य में भी रहने वाला नहीं है किंतु तो वर्तमान में भी नाश ही है तो आरो अंत नाश्ती वर्तमान भी तत्पर तो भूत में न हो भविष्यत में हो वर्तमान में भी नहीं है नाश प्राय वर्तमान काल भी तद योग्यता असत्वा नाश की योग्यता है अभी भी इसमें आप कहेंगे अभी तो बैठा हुआ है तद योग्यता नाश योग्यता नाश की योग्यता अभी भी है अगर विश्वास में तो थोड़ा करके देखिए योग्यता है नाश जैसे तत्सत्व तत्सत्व तद अभाव तद अभाव यह कहते हैं नए आगे बोलते हैं दंड सत्वे घटसत्वम दंडा भावे घटाभावे घट बनाना हो तो दंड की आवश्यकता होगी तो चक्र घुमाने के लिए और दंड नहीं होगा तो घट नहीं बनेगा इसलिए अनुरोध व्यक्ति लगा कि क्या सिद्ध करता तो घटम प्रति दंडम कारणम ऐसा मानते हैं घट के प्रति दंड कारण है तो एक शंका आ जाती है घट के प्रति दंड को कारण मानेंगे तो अरण्यस्त तो दंड होगा वह जंगल में पड़ा होगा से घर बना या नहीं बना ने? तो कहां दंड वे कारणता रही वे विचार दिखाएगा वो के विचार दिखाएगा वैतृक वे विचार तत्सत तब अभाव उसे घर तो बनना नहीं है जंगल में पड़ा हुआ है उसे घर कहां बनेगा वितरक के विचार दिखाएगा दोस्त देगा तो कहेंगे तुम्हें विश्वास हो उसमें योग्यता है विश्वास में लाओ काट के लाओ देखो बना दा ये नहीं बना क्यों योग्यता है वैसे यहां भी कहते हैं नाश प्रायता कहते हैं वर्तमान काले भी तद योग्यता सत्ता नाश की योग्यता अभी भी है इसमें जीवित अवस्था है जो भी वस्तु जीवित है उस अवस्था में नाश की योग्यता है न तो कदाचित अभी सुखकर्म उपलब्ध थे द्वैत कभी भी सुख कर किसी को भी उपलब्ध नहीं हुआ है सुख बुद्धि जरूर हुई है संग्रह किया दूसरे के अधिकार को छीना अपना अधिकार बनाया सुख के लिए हम जो पैदा हुआ कोई भी जीव पैदा हुआ है मनुष्य आदि शरीर में क्या लेके आया था कुछ नहीं बाहर में छीना हुआ है या तो बेटा बन के बाप की संपत्ति छीना बाप के अधिकार ले लिया या और कुछ करके लिया मित्र बन के लिया या कुछ बन के लिया चोरी करके लिया कहाँ कहाँ से लिया इकट्ठा किया है इसमें सुख बुद्धि हुई एकत्रित करता रहा एकत्रित के बाद वो दुखी होता रहा जैसे पहले वाला दुखी था उनको पता है जो एकत्रित करने वाले उनको रक्षा के लिए कितना दुखा है क्योंकि हमारी मूर्खता ये हो जाती है जैसे ये पशु दूसरे से हमारे यहाँ आए हैं तो हमारे से भी जाएंगे ये बुद्धि नहीं होती हमारे यहां बने रहें हमने तो छीना किसी तरह से छीना जब तक कर लिया किंतु हमारे पास बने रहें ये ये बुद्धि दुख देती है दुख देने वाली बुद्धि अगर समझ में होता आए जाएंगे भी ठीक है ये बुद्धि अगर हो जाए तो फिर दुखी नहीं होता बुद्धि तो दुखी हो जाता है न तो द्वैतम कदाचित अभी सुखकर्म उपलब्ध थे कभी भी कर नहीं देखा है उपलब्ध नहीं बता द्वैत कोई भी द्वैत हो आज तक का जीवन का अनुभव होगा किसी भी वस्तु सुख नहीं दिया सुख बुद्धि हुई हम किसी तरह से आर्जन कर गए कि दुख मिला रक्षा का दुख है क्रांतम को दृष्टि दुख से आक्रांति भी दिखाई पड़ता है वस्तु तो। दुख ही देता है ऐसी चुकी है अगर अनिष्ट वस्तु आया तो दुख दिखाई देगा क्यों आया और इष्ट वस्तु आया तो फिर दूसरा न ले जाए नाश ना हो जाए दुख तो लगा हुआ ही है इष्ट भी दुख देता अनिष्ट भी दुख दे दोनों दुख देना तत्स नाशग्रस्तमें ये जो तो द्वैत है कैसा नाशग्रस्त है नाश से ग्रषित है नाश निश्चित है इसका उसका नाशाद ऊर्द्व और सतों में उपकर सकी नाश के आगे फिर असती होगा पहले भी असती था ये बाद में भी असती हो जाएगा दिखेगा नहीं पहले भी नहीं दिखता था और बाद में भी नहीं दिखेगा जितने भी यहां चेहरे बैठे हैं सत्तर अस्सी साल के पहले ये कोई चेहरे नहीं थे और बीस तीस साल के बाद ये नहीं दिखाई देंगे दूसरे चेहरे आ जाएंगे चेहरा नहीं किसी नाशा दूर्गम असत्व में को प्रतिशी नाश के आगे भी असत्व की प्राप्त होना है इसमें ऐसा है द्वैत नश्य परमात्व परमाणा तब तो इसलिए क्या होगा स्थिति में इस द्वैत्त तो तो में पारमार्थिकता नहीं है वास्तविकता नहीं है त्रिकाला बाधित्व नहीं है जो परमार्थ होता है त्रिकाला बाधित्व सत्यत्म सत्यवस्व वही होता है इसको असत भी नहीं कर सकते बंध्यापुत्र जैसा भी नहीं है प्रती का विषय है ज्ञान का विषय बना हुआ है और आत्मा जैसा भी यह नहीं है क्यों ये बाद हो जाता है ज्ञान काल में बा हो जाता है इसलिए इसको अनिर्वचने का चिन्ह मिथ्या आ जाता है नश्य परमार्थत्व पर्म, प्रमाण भाव इत्य कोई प्रमाण नहीं इसको परमार्थ सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण नहीं मिलता इस जगत को मिथ्या सिद्ध करने, तो करने के लिए प्रमाण है श्रुति प्रमाण है युवती प्रमाण है बहुत सारे प्रमाण है किंतु सत्य सिद्ध करने के लिए प्रमाण नहीं है इसलिए असत्य तो होता है। और वास्तव में अगर जो व्यक्ति जग गया हो उसको क्या दिखाई पड़ता है रज्जू को बिल्कुल समझ गया हो जो व्यक्ति मानी सर्प होने के बाद में जब रज्जु हो जाए तब तो समझाता है या सर्प पहले भी नहीं था न कोई सर्प उत्पन्न हुआ न कोई सर्प मरा कुछ नहीं हुआ यही समस्था है वैसे यहां भी अगर एक जगत से जगा हुआ होगा आत्मा में कौन सा हुआ जो उसको जगत की उत्पत्ति भी नहीं दिखाई देती उस काल में नाश भी नहीं दिखाई देती है और अपने को साधक भी नहीं मानता उस काल में एकत्र में सा हुआ है और मोक्ष भी नहीं मानता है बंधन भी नहीं मानता मोक्ष भी नहीं मानता वो, वो अवस्था ऐसी है वहां जाना नहीं त्र को मोह का शो का एक मंत्र इत्यादि श्रुतियां उसी को लेकर के आगे कारिका आने वाली का। है ठीक है प्रमाण युक्ति द्वैत मिथ्यात्व प्रसादन है न प्रमाण और युक्ति श्रुति प्रमाण और युक्ति माने अनुमान प्रमाण तो हो गया श्रुतिया ये नाना से किंचनादि श्रुति और इसी मान भी आया है शांतम शिवम अद्वैतम अद्वैत शब्द है प्रमाण और युक्ति अनुमान जगत मिथ्या दृश्य द्वार अथवा रु सर्ववत्त्या प्रमाण युक्ति युक्तिभ्याम द्वैत मिथ्यात्व प्रसार है न द्वैत को मिथ्यात्व सिद्ध के माध्यम से मिथ्यात्व सिद्धि के माध्यम से द्वैत मिथ्या है जागृत द्वैत मिथ्या है इसके माध्यम से अद्वैतम एवं पारणार्थ में यह निष्पन्न हो कि अद्वैत वास्तविक वस्तु है द्वैत कल्पना का अधिष्ठान जो आत्मा है अद्वैत वही वास्तविक वस्तु है यही चित्त होगा इनको मिथ्या घोषित करने का मतलब अद्वैत सिद्ध होगा पार्वाधिक वस्तु चित्त है ये अद्वैत ऐसी स्थिति होने पर निर्धारित अर्थम संग्रहण आदि जब द्वैत को मिथ्या घोषित होने के बाद में जो अद्वैत में आदमी पहुंचता है उस समय अपने को क्या समझता है पहुंचा अनुभव करता है इसका आदमी निर्धारित जो अर्थ है उसका संग्रह करके एक कार्य में बताते हैं उस काल में जो काल में तो अपने को भिन्न मानता था अपने को जीव मानता था बंद मानता था मोक्ष मानता था बहुत कुछ था जब अधिष्ठान में पहुंच गया सबको बाप करके पहुंचा उस अवस्था में क्या उसकी बनती होगी उस आत्मविथ्ता की ये कार्य कामेंट के नानिरोधो न निधो नु चुत्पत् बदकु मुक्त नो चोत्पत्ुर्न वै मुक्त परमार्थता विस्वर्ग है क्या नहीं होना चाहिए गलत समझ एक वचन है ऐसा परमार्थता गलत छपा होगा तो बहुवचन नहीं एक वचन है ये वास्तव में पहले द्वैत बुद्धि में था शांति सारण भाव में देखता था अपने को छोटा समझता था अपने को जीव समझता था इत्यादि जो धारणा थी द्वैध काल में जैसे रतजुग सर्प बुद्धि होती तो अनेक प्रकार की कल्पनाएं हो जाती है भय आदि हो जाता है खाली कल्पना करके नहीं छोड़ता आगे कार्य हो जाता है भय पैदा हो जाएगा सर्प बुद्धि से भय पैदा होने के बाद दौड़ता है दौड़ने के बाद घुटना फुट सकता है लग गिर करके कई घटनाएं घट सकती है द्वैत में द्वितिया भय भगवत हो सकता है कई घटनाएं हो तो सकती है जब वहां से जब जब रज्जू का ज्ञान होगा जब प्रकाश जलाएगा रज्जू का समझेगा उस काल में सारे के सारे निवृत्त हो जाते हैं उस काल में क्या बोलेगा नहीं यहां सर्पथा ना है ना होगा विभुति हो जाती है तो यहां भी यह जगत को वास्तव में द्वैत समझता है जब वास्तव में अद्वैत समझता है द्वैत को बाद करके अद्वैत में अधिष्ठान जब आदमी पहुंच जाता है आत्मा में पहुंच जाता है इस जगत का अधिष्ठान आत्मा आत्मा में कल्पित है इस जगत क्यों सु में जगत गायब थे जागृत में आ गए कहां कहा गायब थे वो आत्मा में थे और वही चीज आए हैं अभी जागृत यह स्थिति है ये तो एक दृष्टांत है सामान्य दृष्टांत है तो सबका जब बाध होगा आत्मा बचेगा उस स्थिति में आपने को समझता है क्या ये जगत ना निरोध है इनका प्रलय नहीं समझता वो तो प्रलय करे रज्जू के सर्प को मारना नहीं पड़ता क्यों वो तो मारे आए नहीं क्या मारना उसको केवल मनोभावना बदल जाने वा ना निरोध निरोध नहीं प्रलय नहीं समझता न तो उत्पत्ति जगत की उत्पत्ति भी नहीं समझता सर्प की, सर्प की उत्पत्ति भी नहीं समझता जो रज्जु ज्ञानकाल में जो तो सर्प समझने वाला व्यक्ति पर जज्जू का ज्ञान होगा अरे यहां सर्प पैदा ही नहीं हुआ था और सर्प मरा भी नहीं क्यों था ही नहीं ऐसी बुद्धि ऐसे जगत के बुद्धि बारे में ऐसी बुद्धि है सर्प के स्थान में जगत ऋतु के स्थान में आत्मा न निरोधो नतपत्ति न प्रलय है न उत्पत्ति है जगत की नाश भी नहीं होता क्यों हो तो नाश हो जो है ही नहीं वस्तु तो क्या नाश होना उसका वास्तव में कोई वस्तु हो तो नाश भी हो है ही नहीं क्रम मात्र है ना विरोधा ना तो उत्पत्ति न बद्ध हो न तो का बंधन भी नहीं है बना हुआ भी नहीं है मान्यता बनी हुई जगत को समझा शरीर को समझा एक शरीर है तो शरीर में को आत्मबुद्धि करके मैं मैं करने लग गया बद्ध बन गया किंतु वास्तव में शरीर ही नहीं है कहाँ वो संबंध करेगा संबंध नहीं हो पाता है तो बद्ध भी नहीं होगा। वास्तव में शरीर कहा जब उस आत्मबुद्धि जो पहुंचा होगा मैंने तुरय आत्मा बैठा होगा तो न न साधक भी नहीं हो उस काल में पहले द्वैत अवस्था में साध्य और साधक भाव होता था, था वो मेरा खुशी आए मैं सेवक हूं इत्यादि समझता था साधक बनता था, था मुझे ऐसा ऐसी साधना करनी पड़ती क्यों वहां पर देखते थे ये साधना है मैं साधक हूं वो साध्य है ऐसा समझता था तब ये सब होते थे द्वैत अवस्था में कभी अद्वैत अवस्था में पहुंचता है तो साधक नहीं होता रसी ज्ञान काल में और कोई कल्पना नहीं हो सकती रसी ही दिखाई पड़ेगी रसी के अज्ञान काल में अनेक कल्पनाएं थी वहां अब नहीं हो ठीक इसी प्रकार यहाँ न मुमुक्षु न बे मुंतर उस काल में मुमुक्षु भी नहीं हो सकता वो जब आत्मा भाव में पहुंच गया वहां पर जाने के बाद ये वो तो एक चेतन स्वरूप रहेगा न मुमुक्ष न भाई मुक्त मुक्त भी नहीं कैसा तो उसका या तो बंधन मान करके मुक्त मानते थे साधना करके मुक्त होना मानते थे द्वैत अवस्था में थे बंध मुक्ति की व्यवस्था भी द्वैत अवस्था की बात है मुक्त भी नहीं ऐसा परमार्थ था वास्तव में पूछो तो ये बात है ये ये परमार्थ ही है वास्तविक दृष्टि यह है उस भाव में अगर पहुंचे हैं तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है किंतु तो जब तक आप उस भाव में नहीं पहुंचे हैं क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं आपके अंतकर्म तो की शुद्धि नहीं है तो उसके लिए कुछ करना भी जरूरी है कांटे से कांटे निकालना है अंतकर्म की अशुद्धि कल्पना है उसके लिए निकालने के लिए कुछ और कल्पना करनी पड़ेगी कुछ तो साधना करनी पड़ेगी साधना कीजिए अंतकर्म शुद्ध कीजिए तो नहीं करता ये बुद्धि तभी बन सकती है जब आप त्रिपुरासुर को मार पाएंगे आपने स्कंद पुराण आदि में सुना होगा एक त्रिपुरासुर नाम का दंत दानव हुआ है भगवान शंकर ने उसको मारा है कितने साधन करके मारा है पुष्प दंताचार्य जी ने महिन्न स्तोत्र में उत्थणित किया है रथक्षोणीय सत धृतिरचंद्रोधनुरथो रथांगे चंद्रारकौ रथ चरण पाणी सर ये कोयम त्रिपुर तृणमादंबर विधे विधेय क्रीड़्यो न खलु परतंत्र प्रबुधि पुष्पन्दाचार्य कहें महाराज <coughs> त्रिपुरा सुर को मारने के लिए आपने बहुत कुछ साधन अपनाया रथ क्षोणि पृथ्वी माने पृथ्वी पृथ्वी को रथ बनाया यंता सतधृति इंद्र को आपने सारथी बनाया सतधृति इंद्र सारथी और रवेन्द्र धनुष रघेन्द्र माने रवेन्द्र को रवेन्द्र एक देश करके कहा बासुती नाथ जो सांपों का राजा है सर्प राजा है उसको धनुष बनाया अथ रथांगे चंद्रार को रथ के पहिये बनाया आपने क्या चंद्र और सूर्य को रथ चरण पाणी सरदी रथ चरण पाणी कौन है भगवान विष्णु जिन्होंने पहिया उठाया था विष्णु पिता मध्य प्रतिज्ञागृत होते हुए विष्णुता को मार के लिए उनको बाण बनाया ऐसे साधन पांच साधनों से आपने त्रिपुरा सत्र मारा था तो वो त्रिपुरासुर क्या है ये तीनों शरीरों का जो अभिमानी बनकर बैठा है अहंकार ये जब तक नाश नहीं होगा ये द्वितीय पहुंचना तो जाग दर्शक में शुरू की जो अहंकार तीनों शरीरों में अहंकार है यही त्रिपुरासुर है तीनों पूर्व में घूमने वाला असुर यही है ये अहंकार जब नष्ट हो तब ये इस भाव में पहुंचेगा तब आपको साथ के भाव आदि कुछ जरूरत उसके पहले करना है ये नहीं कि पढ़ करके कुछ नहीं करके बैठ जाए आपको कुछ होने वाला भी नहीं तो मान्यता संसार की बनी है यह भावना वास्तव में है ही नहीं समय हो गया है यही कि नहीं रख भद्रम कर्णे श्रिया देवा भद्रम पश्ये माक्ष स्थिर दीर्घ से मेतम जलाय